महाभारत पर्व पंचनवत्यधिक शांतिपर्व पंचनविशतमोध्याय पराशर गीता विषयाशक्त मनुष्य का पतन तपोबल की श्रेष्ठता तथा पूर्वक स्वधर्म पालन का आदेश पर प्रकृति तपो विधि तमें निगदत शृणु प्रासर जी कहते हैं तात यह मैंने के धर्म का विधान बताया है अब मैं तप की विधि बताऊंगा उसे मेरे मुख से सुनो संगागत नर श्रेष्ठ भाव राजमसि नर श्रेष्ठ गृहस्थ पुरुष को प्राय राजस और तामस भावों के संसर्गवश पदार्थ और व्यक्तियों में ममता हो जाती है। धारा पुत्राच भृत्या घर का आश्रय लेते ही मनुष्य का गौ खेतीबारी, धन दौलत स्त्री पुत्र तथा तो भरण पोषण के योग्य अन्य अन्य कुटुंबी जनों से संबंध स्थापित हो जाता है एवं तस्व्य में अनुपश्यत राग देश इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में रहकर वह नित्य ही उन वस्तुओं को देखता है किंतु उनकी अनित्यता की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती इसलिए उसके मन में इनके प्रति राग और द्वेष बढ़ने लगते हैं रागदेशभूत चरम द्रव्य वशागम मोह जाता नरेश्वर राग और द्वेष के वशीभूत होकर जब मनुष्य द्रव्य में आसक्त हो जाता है तब मोह की कन्या रति उसके पास आ जाती है कृता भोगिनम मा सर्वो रिपरा जड़ लाभ ग्राम्य सुखाद्यम रिनाप्यति तो तब रति की उपासना में लगे हुए सभी लोग भोगी को ही मानकर रति के द्वारा जो विषय सुख प्राप्त होता है उससे बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं समझते हैं ततो जनम जन्म पुष्ट्य जनसार्थम चते तदनंतर उनके मन में लोभ का अधिकार हो जाता है और वे आसक्तिवश अपने परजनों की संख्या बढ़ाने लगते हैं इसके बाद उन कुटुंबीजनों के पालन पोषण के लिए मनुष्य के मन में धन संग्रह की इच्छा होती है सजान कार्य बाल स्नेक्ष यद्यपि मनुष्य जानता है कि अमुक काम करना पाप है तो भी वह धन के लिए उसका सेवन करता है बाल बच्चों के स्नेह में उसका मन डूबा रहता है और उनमें से जब कोई मर जाता है तब उसके लिए वह बारंबार संतप्त होता है तत्माण ऐन संपन्न और रक्षात्म पराजय करोती न भोगी श्याम इति तस्मात्नश्यति धन से जब लोक में सम्मान बढ़ता है तब मान सम्पन्न पुरुष सदा अपने अपमान से बचने के लिए प्रयत्न करता रहता है एवं मैं भोग सामग्रियों से संपन्न हूँ यह उद्देश्य लेकर ही वह सारा कार्य करता है और इसी प्रयत्न में एक दिन नष्ट हो जाता है तथा ही बुद्धियुक्ता शाश्वतम ब्रह्मवादीनाथताम शुभम करम नाराण त्यजताम सुखम वास्तव में जो शुभ कर्मों का अनुष्ठान तो करते हैं परंतु उनसे सुख पाने की इच्छा को त्याग देते हैं उन समत्व बुद्धि से युक्त ब्रह्मवादी पुरुषों को ही सनातन पद की प्राप्ति होती है स्नेहाननाचन प्रतापच प्रतापा उपगच्छति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 राजन वैराग्य से मनुष्य को आत्म आत्मतत्व की जिज्ञासा होती है जिज्ञासा से शास्त्रों के स्वाध्याय में मन लगता है तथा शास्त्रों के अर्थ और भाव के ज्ञान से वह तब को ही कल्याण का साधन समझता है दुर्लभो ही मनुष्य इंद्र नर प्रत्यवमर समान योग प्रिय सुखे छेड़े तप कर तुम व्यवस्यति संसार में ऐसा विवेकी मनुष्य दुर्लभ है जो स्त्री पुत्र आदि से मिलने वाले सुख के न रहने पर तप में होने का है करता है। जितेन्द्रियवर्ग प्रवर्तकम तात तपस्या में सभी का अधिकार है जितेंद्रिय और मनो संपन्न इन वर्ण के लिए भी तप तप का विधान है है क्योंकि पुरुष को की राह पर लाने वाला भूपाल उपाल काल में शक्तिशाली प्रजापति ने तप में स्थित होकर और कभी कभी ब्रह्म परायण व्रत में स्थित होकर संसार की रचना की थी आदि वसवो रुद्र तथा स्वीमाता विस्वेदेवा तथा साध्या पितरोथ मरुद्वणा यक्षराक्षसक सिद्धाचाणे दिवकश संसिद्धां ये चाण्डे तात आदित्य वसु रुद्र अग्नि अग्निअश्विनी कुमार वायु विश्वदेव साध्य पितर मरुद्गण यक्ष राक्षस गंधर्व सिद्ध तथा अन्य जो स्वर्गवासी देवता हैं वे सब के सब तपस्या से ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं ये चादौ ब्राह्मणा श्रेष्ठा ब्रह्मणा तपसा पुरा ते भावयंत पृथ्वीचरंति दिव तथा ब्रह्मा जी ने पूर्व में जिन मरीचि आदि ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था वे तप के ही प्रभाव से पृथ्वी और आकाश को पवित्र करते हुए ही विचरते हैं मर्तलोके राजे चाते गृह मेधि महाकुले सुदृश्य तत्सर्व तपसा फल मर्दलोक में भी जो राजे महाराजे तथा तो अन्यान्न गृहस्थ महान कुलों में उत्पन्न देखे जाते हैं वह सब उनकी तपस्या का ही फल है कौशिकाणे च वस्त्रे शुभान्याभरण च वाहसन पाने तत्सर्व तपसा फल रेशमी वस्त्र सुंदर आभूषण वाहन आसन और उत्तम खानपान आदि सब कुछ तपस्या का ही फल है मनोनकूला प्रमदारूपवत्य सहस्रशह वाश प्राद पृष्ठे चत्सं तपस फलम मन के अनुकूल चलने वाली सहस्रों रूपवती युतियां और महलों का निवास आदि सब कुछ तपस्या का ही फल है शयना च मुख्यान ये भोज्यान ये विविधा चिप्रेता सर्वाणी शुभकर्मिण श्रेष्ठसया भांति भांति के उत्तम भोजन तथा सभी मनोवांछित पदार्थ पुण्य कर्म करने वाले लोगों को ही प्राप्त होते हैं ना प्राप्य तपस किंतलोके परम तप उपभोग परित्याग फलान्य कृतकर्म बना परम तप त्रिलोकी में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तपस्या से प्राप्त न हो सके किंतु जिन्होंने काम में अथवा निषिद्ध कर्म नहीं किए हैं उनकी तपस्या का फल सुख भोगों का परित्याग ही है सुखितो दुखितो वा नरो लोभम परित्यजेत अभेक्ष मनसा शास्त्र बुद्धिया चिपसतम मनुष्य सुख में में हो या दुख में, मन और बुद्धि शास्त्र समझकर लोभ का, समझ का परित्याग कर दे पर संभ्रम तथोश प्रज्ञा विद्यभ्यास वर्जिता असंतोष दुख का ही कारण है लोभ से मन और इंद्रियां चंचल होती है उससे मनुष्य की बुद्धि उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे बिना अभ्यास के विद्या नष्ट प्रज्ञ जद तुषा तदा न्याय न पश्य तस्मा सुगक्षे प्राप्ति पुमा तपश्चरे जब मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है तब वह न्याय को नहीं देख पाता अर्थात कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय नहीं कर पाता है इसलिए सुख का क्षय हो जाने पर प्रत्येक पुरुष को घोर तपस्या करनी चाहिए यदि तत्म प्रहुदे देश कृताकृत तपस फलम पश्य सु जो अपने को प्रिय जान पड़ता है उसे सुख कहते हैं तथा जो मन के प्रतिकूल होता है वह दुख कहलाता है तपस्या करने से सुख और न करने से दुख होता है इस प्रकार करने करने और न का जैसा फल होता है उसे तुम भली भांति समझ लो नित्यम भद्राण पश्यंते गति कृपा निष्कलम संतप मनुष्य पाप रह तपस्या करके सदा अपना कल्याण ही देखते हैं मनोवांछित विषयों का करते हैं और संसार में उनकी ख्याति होती है। त्यक्त्वा प्राप्नोति मन के अनुकूल फल की इच्छा रखने वाला मनुष्य सकाम कर्म का अनुष्ठान करके अप्रिय अपमान और नाना प्रकार के दुख पाता है किंतु इस फल का परित्याग करके वह संपूर्ण विषयों के आत्मस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है धर्मे तपस्थान ऐिकित्सा जायते सकृ पाप कांड वह निर्जय प्रतिपद्यते जिसे धर्म तपस्या और दान में संशय उत्पन्न हो जाता है वह पाप कर्म करके नरक में पड़ता है सुखे तो वर्तमान हो वै दुखे वापे नरोतम स्रवित्ताजो न चलते साक्ष नर श्रेष्ठ मनुष्य सुख में हो या दुख में जो सदाचार से कभी विचलित नहीं होता वही शास्त्र का ज्ञाता है ऐसो प्रपातमात्र स्मृत रसने धर्थन घाण्रवणच विषाम पते प्रजानात बाण को धनुष से छूट कर पृथ्वी पर गिरने में जितनी देर डकती है उतना ही समय स्पर्शेंद्रिय रसना नेत्र नाचिका और कान के विषयों का सुख अनुभव करने में लगता है अर्थात विषयों का सुख क्षणिक है ततो तत सि जायत तीव्र वेदना तयात पुनः अबुधा न प्रशंसा सुख मनोत्तम फिर वह सुख जब नष्ट हो जाता है तब उसके लिए मन में बड़ी वेदना होती है इतने पर भी अज्ञानी पुरुष अर्थात विषयों में ही लिप्त रहते हैं वे सर्वोत्तम तो मोक्ष सुख की प्रशंसा नहीं करते हैं अर्थात उसे नहीं चाहते हैं ततः फलार्थम सर्वंति जायसे गुणा धर्मवृत्त सतत कां यते अतः प्रत्येक विवेकी पुरुष के मन में श्रेष्ठ मोक्ष फल की प्राप्ति कराने के लिए आदि की उत्पत्ति होती है। निरंतर धर्म का पालन करने से इसमें इसलिए गृहस्थ पुरुष को सदा बिना प्रयत्न अपने आप प्राप्त हुए विषयों का ही सेवन करना चाहिए और प्रयत्न करके तो अपने धर्म का ही पालन करना चाहिए यही मेरा मत है माणीना कुल जाता निस्त्राथचुषा क्रियाधर्मा विमुक्ता असक्तियात्म क्रियमाण जद कर्म नाशम गचति मनुषम तेजा नान्य धते लोके तपस कर्म विद्य जब उत्तम कुल में उत्पन्न सम्मानित तथा शास्त्र के अर्थ को जानने वाले पुरुषों का और असमर्थता के कारण कर्म धर्म से रहित एवं आत्म तत्व से अनभिज्ञ मनुष्यों का भी किया हुआ लौकिक कर्म नष्ट हो ही जाता है तब यही निष्कर्म निश्कर, निष्कर्ष निकलता है कि जगत में उनके लिए तप के सिवा दूसरा कोई सत्कर्म नहीं है सर्वात्मानुकुर गृहस्थ कर्म निश्चय दाक्षिण हव्यक्याम सधर्मे विचरण नरेश्वर गृहस्थ को सर्वथा अपने कर्तव्य का निश्चय करके सधर्म का पालन करते हुए कुशलता पूर्वक यज्ञ तथा श्राद्ध आदि कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए यथानंदे नदा सर्वे सागर यांत्र संस्थतिम एविड़ सर्वे गृहस्थे यांत्र संस्थतिम जैसे संपूर्ण नदियां और नद समुद्र में जाकर मिलते हैं उसी प्रकार समस्त आश्रम गृहस्थ का ही सहारा लेते हैं इस श्री महाभारत शांति परमणि मोक्ष धर्म परमणि पराशर गीतायाम पंचनवत्क द्विशतमोध्या इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में पराशर गीता विषयक दो सौ अध्याय पूरा हुआ